मृतमाणी भगवत प्राप्ति की अनिवार्य शर्तें छ सौ सत्ताईस मायापात से मुक्त होने के लिए हमें किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए माया पास से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है उसे स्वयं भगवान ही उपाय बता देते हैं इसलिए व्याकुलता ही आवश्यक है छ किसी भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा किस उपाय से ईश्वर के दर्शन हो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रो सकते हो लोग बाल बच्चे औरत रुपये पैसे के लिए लोटा लोटा भर आंसू बहाते हैं पर भगवान के लिए कौन रोता है बच्चा जब तक चूसनी में भूला रहता है तब तक माँ रसोई या घर के अन्य कामकाज में लगी रहती है पर जब बच्चे को चूसनी अच्छी नहीं लगती और उसे फेंक कर वह माँ के लिए चिल्लाकर रोने लगता है तब माँ झट चूल्हे पर से हंडी को उतारकर कर दौड़तू ही आकर बच्चे को गोदी में उठा लेती है 629 जिसे तीव्र व्याकुलता हो उसे शीघ्र ही भगवान के दर्शन होते हैं छः सौ तीस इस कलयुग में कोई यदि ईश्वर के लिए तीन दिन भी व्याकुल होकर रोए तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है छ सौ इकतीस चंदा मामा सभी बच्चों के मामा हैं इसी तरह भगवान भी सभी के हैं उन्हें पुकारने का सभी को अधिकार है जो कोई उन्हें पुकारता है वह उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो जाता है यदि तुम उन्हें पुकारो तो तुम्हें भी उनके दर्शन होंगे 632 सच कहता हूँ जो ईश्वर को चाहता है वह उन्हें पाता है यह सत्य है या नहीं स्वयं परख कर देखो अधिक नहीं सिर्फ तीन दिन ठीक ठीक करके देखो 633 सौ जगत जननी के पास अचल भक्ति दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करो छः सौ साधक का बल क्या है साधक ईश्वर की संतान है बच्चों की तरह रोना ही उसका बल है माँ जिस प्रकार बच्चे को रोते मचलते देख उसका हठ पूरा करती है भगवान भी साधक को व्याकुल हो रोते देख उसकी प्रार्थना पूरी करते हैं 635. एक बार किसी व्यक्ति ने श्री कृष्ण से कहा मेरी उम्र इस समय पचपन वर्ष है मैं चौदह साल से ईश्वर की खोज में लगा हूँ मैंने गुरु के उपदेशों का पालन किया सभी तीर्थ क्षेत्र हो आया साधु संत संतों के दर्शन किए पर कुछ तो लाभ नहीं हुआ सुनकर श्री राम कृष्ण बोले मैं तुमसे कहता हूँ जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वह अवश्य उनके दर्शन पाता है मेरी बात पर विश्वास रखो धीरज धरो छः बच्चे ने माँ से कहा अम्मा जब मुझे भूख लगे तब नींद से जगा देना माँ बोली बेटा भूख ही, ही तुम्हें जगा देगी छः जिस प्रकार बच्चे पैसे या खिलौने के लिए माँ से जीत करते हुए मचलते हैं कभी रोते और कभी उसे मारते भी हैं इसी प्रकार जो ईश्वर को अपने से भी अपना ध्यान कर उनके दर्शन पाने के लिए सरल बालक की तरह व्याकुल अंतकरण से रुदन करता है ईश्वर उसे दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते छः यात्रा अभिनय मैं शुरू में जब तक लोग मृदंग करताल आदि बजाते हुए ऊँचे स्वर में हे कृष्ण आओ आओ कहकर गाते रहते हैं तब तक कृष्ण सज धज कर आड़ में तंबाकू पीते और गप करते बैठे रहते हैं पर जब वह सब शांत हो जाता है और नारद ऋषि आकर वीणा बजाते हुए प्रेम सहित कोमल स्वर से गाते हुए पुकारने लगते हैं हे गोविंद मेरे जीवन मेरे प्राण तब कृष्ण अधिक देर नहीं ठहर सकते व्यग्र का तक्षण मंच पर आ जाते हैं इसी तरह जब तक साधक प्रभु दर्शन दो प्रभु दर्शन दो कह कर जोरों से पुकारता रहता है तब तक जानना कि प्रभु वहाँ नहीं आए हैं जब प्रभु का आगमन होता है तब साधक भावगदगद हो चुप होता है फिर जोर से नहीं पुकारता साधक जब भाव में गदगद होकर प्रेम मग्न हृदय से प्रभु का स्मरण करता है तब प्रभु भी आए बिना नहीं रह सकते